अयोध्या आध्यात्मरामण अयोध्याग एक अहंकारस् बुद्धिस् पंच प्राणेन्द्रिया चिंग मृत्युच्य प्राजन्मृत्यु सुखादि अहंकार बुद्धि पंच और दस इंद्रिया इनके समूह को ही प्राजन जन्म मृत्यु और सुख दुखादि धर्मों वाला लिंगदेह बताते हैं स एव जीवस लोके भाति जगन्मय अवाच्याद्य विद्यव कारण्य वह लिंगदेहाभिमानी चेतनाभास ही जगत में तन्मय हुआ जीव नाम से विख्यात है अनिर्वचनीय और अनादि अविद्या ही इस जीव की कारण उपाधि कही जाती है स्थूल सूक्ष्म कारणाख्यम उपाधि त्रित्र चितै एक विशिष्टो जीव परमेश्वरः। शुद्ध चेतन की स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन उपाधियां हैं इन उपाधियों से युक्त होने से वह जीव कहलाता है और इससे रहित होने से परमेश्वर कहा जाता है जागृत स्वप्न सुसुप्ताख्या संसति प्रवर्तते तस्वीक्षण साक्षी चिन्मात्र हे रघुश्रेष्ठ जागृत स्वप्न और सुसुप्ति ऐसी जो तीन प्रकार की सृष्टि है उससे आप विलक्षण हैं और उसके चेतन मात्र साक्षी हैं तय जगजात तयि सर्व प्रतिष्ठि तय्य लीयते कृष्ण तस्माकार यह संपूर्ण जगत आप ही से उत्पन्न हुआ है आप ही में स्थित है और आप ही में लीन होता है इसलिए आप इसी सब के कारण हैं रज्जा वह आत्मा जीवम ज्ञावा भयम भवे परि ज्ञावा भय दुखर्वमुच्यते रज्जु में सर्पभ्रम के समान अपने को जीव मानने से मनुष्य को भय होता है पर वही जब यह समझ लेता है कि मैं परमात्मा हूँ तो संपूर्ण भय और दुखों से छूट जाता है चिन्मात्र ज्योतिषा सर्वादेह सुबुद्धय प्रकाश्यंते सर्वस्यात्मा तथो भवान क्योंकि चिन्मात्र ज्योतिस्वरूप आप ही सबके शरीरों में स्थित होकर उनकी बुद्धियों को प्रकाशित कर रहे हैं इसलिए आप ही सबके आत्मा हैं अज्ञाते सर्व तय रज्जौ भुजंगवत तज्ञा लीयते सर्व तस्मा ज्ञानम सदाभ्य रज्जों में सर्पभ्रम के समान अज्ञान से ही आप में संपूर्ण जगत की कल्पना की जाती है सो आपका ज्ञान होने से वह सब लीन हो जाती है सूतरांग मनुष्य को सदा ज्ञान का अभ्यास करना चाहिए तत्पाद भक्ति युक्ता नाम विज्ञानम भवती क्रमात् तस्मा तदक्ति मुक्तिभाजस्त एवि आपके चरण कमलों की भक्ति से युक्त पुरुषों को ही क्रमशः ज्ञान की प्राप्ति होती है अतः जो पुरुष आपकी भक्ति से युक्त है वे ही वास्तव में मुक्ति के पात्र हैं अहम तदता तद्भक्ता च किंकर अतो मां मनुगृणी स्व मोहि अस्व लमा प्रभो हे प्रभो मैं आपके भक्तों के भक्त और उनके भी दासों के दास हूँ अतः आप मुझे मोहित न कर मुझ पर अनुग्रह कीजिए तन्ना भी कमलोत्पन्नो ब्रह्मा में जनक प्रभो अतःम्बय पैत्रोस्में भक्त माम पा राघव हे प्रभो आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं अतः मैं आपका पौत्र हूँ हे राघव आप मुझ भक्त की रक्षा कीजिए